के, राधा पदांग कविलस मधुरस्थलिक राधा यशो मुखर खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता की <tip> शोभा। <श्री ब्रंदावन्ण। tip> वर्धित लोभा पिराधिका बंधो अनूप्य माधुरीणा परम धुरी मनो भरती श्री वृंदावन की नव नवायमान शोभा उसमें भी श्री स्वामी जी की प्रतिक्षण वर्धमान रूप माधुरी कैसी आश्चर्यमयी रूप माधुरी है जो त्रिभुवन मोहन मदन मोहन लाल जी के चित्त को बरवस चुराए ले रही है इसीलिए श्री धाम वृंदावन आनंद पर शीमा, शीमा मधुरिमा सीमा सीमा तौभाग्य रस सारस्य हरी मधुरिंत सीमा वृंदावन में गुण सीमा श्री वृंदावन धाम आनंद की सीमा है जो वृंदावन धाम में आनंद बरस रहा है ये किसी भी प्राकृतिक लोगों की तो बात जाने दो दिव्य अप्राकृतिक लोगों में भी ऐसा रस रही है वैकुंठ आदि कैलाश आदि ये रस नहीं जो सीधाम वृंदावन में बरस रहा है आनंद की शिवा है पर ध्यान रखो वर्षा में अगर छतरी लगा लोगे तो भेजोगे नहीं इसीलिए हम वृंदावन में जहां रस की वर्षा हो रही आनंद की वर्षा हो रही परषत पुलिन सुलिन गिरा कर शत चित सुरभोर हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर नवलरस बलशत जुगल किशोर जोर नव कुंज सुरतरन मोर चंद्र चय चलत डोर कच शिथिल सुभग तन चोर चित्त ललिताध खोर रंधन निधु निर्खत थोर प्रीति अंतर न घोर दंपति क्षेत्र श्री अंगना जी के पावन पुलिन के समीप जो सिद्धांजमान है यहाँ नवल किशोर जो सदैव वृंदाव नवासियों के चित्त को चुरा रहे हैं है और रस की वर्षा करके बरसत जुगल किशोर यहां जुगल किशोर बरस रहे हैं आनंद रस की लीला रस की प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं पर ऐसे रस को रोके हुए जो छतुरी लगी हुई है अहंकार की ये जब तक फेंकी नहीं जाएगी रस नहीं मिलेगा बहुत बहुत विचित्र अहंकार का स्वरूप है ऐसे तभी भगवान ने कहा मम बाया कहा स्वयं श्री भगवान ने दृत्या कहा वृंदावन ही विधिवसी ते सब अभिमान ये अभिमान ही बाधक है सकल शोकदायक अभिमान समस्त शोकों को प्रदान करने वाला ये देहाभिमानी है वृंदावन धाम में वास भी प्राप्त हो गया या जन्म भी हो गया लेकिन देहाभिमान बना हुआ है अपनी बुद्धि का अभिमान बना हुआ है तो जब तक ये देहाभिमान गलित नहीं होगा तब तक रस नहीं मिलेगा वृंदावन में रहते हुए भी रस नहीं मिलेगा इसीलिए यहां रहना है पर एक शर्त है वृंदावन इति बसे सब अभिमान त्रते नीचो आप हो जाने सोई जाने यहां जो बुद्धिमान बनेगा वो फिसल जाएगा यहां जो आश्रित होकर भोला बन गया पार हो जाए बुद्धिमान हो जाए फिसल हो जाए यहां बुद्धिमानों को माया मारती भोले वालों को नहीं मारती जो बहुत बुद्धिमान बनते हैं वो मार दिए जाते हैं कैसा मारते उनका परमार्थ छीन लिया जाता है परमार्थ से अलग कर दिए जाते बड़ी अहतुकी कृपा होती है प्रभु की तब संत का सानिध्य प्राप्त होता है संतों की जब कृपा होती तो परमार्थ में रुचि होती है क्या संतों के समीप से कोई परमार्थ से अलग कर सकता हा कर सकता है कुशंगी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के संतत्व में किसी को संशय है क्या साक्षात वो प्रभु ही है प्रभु क्या हो तो महाप्रभु है प्रभु के भी प्रभु है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को जो जन जानते हैं वो इस बात को समझेंगे जब वो दक्षिण यात्रा में थे तो काला कृष्ण उनकी सेवा में रहता था कुछ संत वेश में ऐसे कुशंगी लोग रहते थे जो मद्य मानस और मदन का प्रयोग करते अर्थात काम और शराब पीना और मांस खाना काम पीड़ा करना ऐसा उनका बाम मार्गी थे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहने वाला उनकी जूठन खाने वाला उनके संग या महाप्रभु ने उसी को चुना था कितने जो चैतन्य महाप्रभु के चैत को जानते कितने योग्य महापुरुष उनकी सेवा में थे लेकिन उसी को चुना था सबको जानते हो क्यों चुना था संत महापुरुष महापुरुष जो होते हैं जानकर के भी दुष्ट हृदय वाला है ये जानकर स्वीकार करते कि शायद इसकी दुष्टता चली जाए पर दुष्टता इतनी दृढ़ होती खलऊ करें भली पाय पाए सुसंगटे न मलिन स्वभाव और जैसे प्रश्न होता है कि किसी ने इतने वर्ष संग किया क्या वो कथित हो सकता है खलऊ करें भली पाए सुसंगू और मिटय न स्वभाव और श्री चैतन महाप्रभु भावदशा में रहते थे ऐसे <coughs> महादश्य सिंधु के समीप रहते हुए वो जो कृष्णदास जिसका नाम था उन बाम मार्गियों के उपदेश में आ गया और वो चला गया महाप्रभु से अलग हो गया जब महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु भावदशा में थे अद्भुत करुणा में उन्होंने अस्त्र वाती का भैया आपके पास तो बहुत लोग है सेवा में ये मेरा सेवक के लिए ऐसे छोड़ दो जब उन लोगों ने दैनिकतापूर्ण प्रार्थना को नहीं माना तो महाप्रभु ने अपने ऐश्वर्य तेज का प्रयोग किया और कृष्णदास को उनसे बचाया और छीना हम लिए इतना ही प्रसंग कहना चाहते कि इतने बड़े महाप्रेम सिंध के समीप रहने वाला भी बाम मार्गियों के जरा से भी लोग कितने दिन सात्रा कोई प्रभाव नहीं पड़ा कुछ मिनट का प्रभाव नष्ट कर दिया सावधान सत्संग दस वर्ष कुसंग दस मिनट सत्संग दस वर्ष और कुसंग दस वर्ष अब कोई कह दे क्या कुसंग का इतना बड़ा पावर इसलिए कि जब से सृष्टि हुई सब से आज तक हम कुसंग में ही रहे हैं नहीं तो भगवत प्राप्ति हो जाती आज हमें दस वर्ष का सत्संग मिला है लेकिन अनंत जन्मों का कुसंग है तो कुसंग के संस्कार अधिक है तो जिसके संस्कार अधिक होते हैं वो परमाणु मिलने पर प्रियता बढ़ जाती है जहाँ कुशंग मिला दस वर्ष का सत्संग बिगड़ जाएगा इसीलिए हम आचार्य उदाहरण में दें किसी संत के लिए दे की कोई कह सकता है कि पता नहीं उनके संतत्व में शायद कोई दाग हो लेकिन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को विश्व जानता है कि साक्षात प्रेम के ही अवतार हैं प्रेम के ही अवतार हैं है नहीं है वो तो है ऐसे छूले तो कृष्ण प्रेम में उन्मक्त हो जाए दर्शन पावत ध्रुदाशीन लिखा पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंध जितने माया के पास है केवल दर्शन मात्र से भजनानंद का प्राकट होना और माया का नाश हो जाना इसकी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन की बात कहेगी झूले तो प्रेम में उन्मत्त हो जाए इनकी जूठन खाके भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब इतनी दुरंत माया है कि पूछो मत श्री चैतन्य महाप्रभु की जूठन पाके नजदीक रहने के बाद भी बाम मार्गियों का संग हुआ तो उनके संग हो गया इसको महाप्रभु ने अपने ईश्वर उसको बचाया नहीं तो दैनिकता से तो मान ही नहीं रहे थे प्रहार करने पर तैयार तो हो गए महाप्रभु चैतन्य देव के हमने पढ़ा चरित्र तो सूर्य देखा महापुरुषों के समीप रहने वाला भी प्रेम से अछूता रह सकता है यदि महापुरुषों की आज्ञा के अधीन नहीं रहेगा ध्यान रखना इसीलिए अहंकारीजी कभी आज्ञा स्वीकार नहीं करते ऐसा संत के संतत्व पर संशय नहीं करना चाहिए अपने चित्त पर संशय करना चाहिए कि मेरे कोई ऐसी कमी है कुसंग बहुत जल्दी नष्ट कर देता हमने देखा है कईयों को देखा है कुसंग बहुत जल्दी नष्ट कर देता है कुछ ना होने पर भी कुसंग आपको पूर्ण दोष दर्शन करा सकता है और सत्संग कुछ ना होने पर साक्षात भगवत दर्शन करा सकता है सत्संग कैसी ऐसी में नहीं है बिल्कुल दुष्ट है लेकिन आपको साक्षात प्रभु नजर आएंगे यही सत्संग है और बिल्कुल महात्मा है और अगर कुसंग हो जाए तो आपको उसके ऊपर राक्षसी आसुरी प्रवृत्तियां नजर आने लगेंगी ये कुसंग का बहुत बड़ा प्रभाव है श्रीधाम वृंदावन में रहते हुए भी यदि हमारा समय प्रिया प्रीतम के प्रेमीजनों के संग में बीतता है तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारा अहंकार गलित हो रहा या नहीं अगर गलित नहीं हो रहा तो देखो परहेज बिगड़ रहा है कहीं न कहीं कहीं न कहीं कुसंग हो रहा है कहीं न कहीं हमारी कुछ रुचि है इस रुचि की पूर्ति हो रही तभी तो हमारा अहंकार गलित नहीं हो रहा नहीं इससे बढ़कर कोई दवा नहीं है संत महापुरुषों के सान्निध्य से देहाभिमान बहुत जल्दी गलित हो जाता है जिनकी संगति रहत जात कुल मद सब नन उनके संग के प्रभाव से ही का अभिमान कुल का अभिमान और सारे अभिमानों का नाश हो जाता है इस अभिमान में भी कोई न रहे कि हम ब्रजवासी हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी बैकुंठ से तीन जन्म के लिए राक्षस बनाकर भेज दिए गए जय विजय वैकुंठ से अगर कोई जैसे यहाँ बाहर से आए हुए जो है संत महात्माजन वो या जो भी वास कर रहे हैं वो ब्रजवासियों से प्रेम करते ब्रजवासियों को महान दृष्टि से देखते पर ब्रजवासियों को अपने ऊपर महान दृष्टि देखनी चाहिए कि मैं बहुत महान हूं और ये बाहर से आने वाले है हमें उन पर महान दृष्टि रखनी अपने पर नीचे दृष्टि रखनी अगर अपने में महान दृष्टि हो गई तो कोई भी हो सीधे गिरेगा कोई भी हो सिद्धांत है अहम प्रभु को बिल्कुल बर्दाश्त करें बिल्कुल बैठे बैठे टांग पे टांग चढ़वा के कटवा दिया करोड़ों यदवंशियों को इतनी, इतने निर्दयी भी है समझ लें पूरे यदवंशियों को कटवा दिया आपस में नहीं कटवा दिया और टांग पे टांग रखते मुस्कुराते रह बैठे पीपल के नीचे और साहब यदवंशियों का जब विनाश हो गया तब बढ़े बहुत सावधानी की जरूरत है श्रीधाम वृंदावन में रह करके संतों का संग करके एक शर्त करनी है कि हमें कुसंग नहीं करना कुसंग की पहचान जाके संग कुमति मध्य उपजय करत भजन में भंग तजोरी मन हरि विम को संग जिनके संग से संत सदगुरुदेव और भगवान में दोष दर्शन होने लगे बिल्कुल त्याग देना चाहे चाहे ब्रह्मा के समान प्रभावशाली क्यों न हो यदि ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित परमार्थ छूट जाएगा और देखो सबसे बड़ा सुकृत हानि का एक ही साधन हमें मिला है आज तक कभी हमें शास्त्रों में ऐसा सिद्धांत नहीं पाया अगर आप कोई भी महत अपराध कर डालोगे तो बहुत जल्दी समन होने के उपाय है लेकिन यदि संत अपराध बन गया वैष्णो अपराध बन गया भगवान की प्रेमियों का अपराध बन गया तो फिर इसको छुटाने के लिए त्रिभुवन में कोई सावर्थ नहीं और ये बहुत धीरे से लागू होता है और ये जब लागू होगा तो दसों दिशाओं में ऐसी व्यवस्था कर देगा तुम्हें कहीं चयन नहीं मिलेगी दसों दिशाओं में कहीं चैन नहीं मिलेगी थोड़ी देर के लिए अहंकार करता होगा इसको तो देखा जाएगा और जब होगा तो देखने लायक नहीं रहोगे केवल रोते रहोगे कोई बचाने लायक नहीं रहेगा इसलिए इस सिद्धांत को बार बार समझ लिया जाए कि हम जहां बैठे ये भगवत धाम है बड़े चाव से निंदा सुनते हैं जब कोई किसी की निंदा करता है तो ऐसे सुनते हैं जैसे मानो अमृत उनके कानों में चूरा हो। ये नहीं समझ रहे कि बेईमान अंताकरण हमारा नाश कराने के लिए त्रीता भरी बातें तो मान रहा है निंदा की बहुत सावधान रहना चाहिए अरे भाई तेरे भावे जो करे भरो संसार नारायण तो बैठ के अपनों भुव विभाग अपने हृदय रूपी आंगन में झाड़ू लगाकर पवित्र करो प्रियालाल को बुलाना निंदा स्थिति में काहे पड़ो प्रधान कह रहे सखे दो भवशी कि व्यर्थ जलती तई वृंदावन गुणारे तृणुपदसी गाय चे भाई ये बेकार की बातों में समय क्यों नष्ट कर रहे हो ये मनुष्य जन्म तुम्हारा अमूल्य है ये बेकार की बातों के लिए थोड़ा मिला है शंश्रुति मांझ बरियाई के पायो मानुष देह वृाकत डारत क्यों न करत धर्म कौसंग जानी बूझी कत आन विचारत चौरासी लाख योनियों के चक्र को प्रभु ने अपनी कृपा से रोक के तुम्हें बीच से निकाल लिया है तिरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे योनियों में कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है जिससे मनुष्य बन जाए किसी भी योनि में विचार करके देखो एक योनि केवल है मनुष्य शरीर जिसमें हम दुष्कर्म या सत्कर्म कर सकते हैं और जितनी भी योनियां सब भोग योनियां। है देवता भी अपने पुण्यों का भोग भोगते इसके बाद फिर मृत्यु लोग में आ जाते हैं पापी जब नर्क में भोग भोगते हैं फिर यहां आ जाते हैं यहाँ जो सुखी और दुखी देके जाते हैं कर्म के अनुसार भोगते हैं जीव एक कुत्ता है जो बड़े लोगों की गाड़ी में चलता है कि फुटपाथ में हर ईटे डंडे खा रहा है रोटी नहीं मिल रही उसका भी तो यहाँ भोग भोगी हो रहा है एक ही शरीर है जिसे मनुष्य शरीर कहते हैं इससे आप भगवान नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हैं प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कर सकते हैं भूत बन सकते हैं देवता बन सकते हैं नाली की कीड़ा बन सकते हैं जो चाहो जो चाहो जिस मार्ग में जाना चाहो जा सकते हो ये मनुष्य शरीर होता है तो हे सके सके दो घोष की मर्थम व्यर्थ जल पीत तुम व्यर्थ में बकवाद करते हुए अपना समय क्यों नष्ट कर करोगे ये मनुष्य जीवन दोष दर्शन के लिए निंदा करने के लिए या नाना प्रकार की कल्पनाओं करने के लिए थोड़ी है ये तो भगवत प्राप्ति के लिए संस्कृति मान परी कि पायो मानुष देह वृथाकत डार संस्कृति जो चौरासी का चक्र चल रहा है उसे भगवान ने कृपा करके खींच लिया और मनुष्य शरीर बना दिया ये मत सोचो तुम अपने भाग्य से मनुष्य बने हो ऐसा कौन सा पूर्ण हुआ हम जब कुत्ता बने थे कि हम मनुष्य बन जाते है कोई भी ऐसा योनि नहीं जिसमें सत्कर्म बन जाओ ये अहत कबहू का करी करुणा नर नरदेही देत इस बिन हेत ही, बिना हेतु प्यार करने वाले प्रभु ने करुणा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया है नरतन कर फल विषय न भाई भजी राम शव काम बिहाई समस्त कामनाओं का त्याग करके सिर्फ प्रभु का भजन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है संस्कृति मान बर्याई के पायो मानुष्य देह वर्था दारत क्यों न करत धर्मिन को संग जान बुझ गत आन विचारत जो धर्मविन धर्म कहो जो करो तो धर्मविन संग बड़ो सरते अपन हो स्वर्ग जो ना बराबर तो सुख मर्द कहो कबते बोले यदि मनुष्य शरीर प्राप्त किया और इन प्रेम धर्मी हित धर्मियों का श्री लाडलीलाल की उपासना करने वाले रसिकों का संग किया तो रसिकों के संग की आज्ञा का पालन करो रसकों के संग से उनकी आज्ञा का पालन करने से जो सुख प्राप्त होता है वो इस पृथ्वी मंडल का बादशाह बनने पर जो सुख प्राप्त होता है वो बहुत हे है तो स्वर्ग सुख बोले ना इंद्र का पद भी प्राप्त होने पर वो बहुत है सुख है तो बोले ब्रह्म पद बोले वो भी बहुत है है बोले फिर मोक्ष सुख बोले वो भी है जैसे श्रीमद रामचेत मात स्वर्ग पवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल लता ही सकल मिली जो सुख लव सत संग एक क्षण मात्र के संत महापुरुषों के संग से जो सुख प्राप्त होता है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है देवराज के इंद्र पद में भी सुख नहीं है इस मृत्यु लोग का बाग बनने पर वो सुख नहीं है जो धर्मविन धर्म कहोज करो तो धर्म में संग बड़ो सबते अपनर्भो स्वर्ग जो नाय बराबर तो सुख मर्त काओ हो सबते मोक्ष सुख और स्वर्ग सुख जिसकी बराबरी नहीं कर सकता प्रेमी रसिकों के संग के जो सुख प्राप्त होता है उनके संग से तो फिर मृत्यु लोग के सुख की बात कौन कहे ये समय हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं यदि प्रतिक्षण नाम नहीं चल रहा दिव्या से शी क्रिया प्रीतम का जस नहीं गा रहे कुसंग का इतना बड़ा होता है कि आप दो वर्ष सत्संग सुने एक भी बात आपके दिमाग में नहीं पड़ेगी कुसंग की एक सेकंड में पड़ जाएगी अभी दो तो वर्ष सत्संग सुनो और बाहर गेट में जाकर हुए जानते हो तुम बाबा हाँ बड़े अरे इतने तो तुम जानते हो हम तुम्हें तो बताते हैं कि क्या बोले पर <laughs> दस वर्ष सत्संग सुनो वो असर नहीं आए एक दस सेकेंड में असर कर दिया अच्छा हम तो ऐसा नहीं जानते बोले नहीं ऐसे ही है बस खत्म खत्म पूरा का पूरा दस वर्ष का सत्संग चौपट बहुत समझने की जरूरत बहुत बोले हम जान गए संतों को जान लोगे अगर संतों को तुम जान गए दस वर्ष में तुमकी साधुता ही क्या रही जो जान गए अरे भगवान को जान सकते लेकिन संतों को नहीं जान सकते संतों को जानना कठिन है अपने लिए तो भगवान ने कहा कि मैं अनंत चेता सत्यम युमास्मृति नित्या नित्यशाह तस्हम सुलभा पार्थ लेकिन कहा वास्तुदेव आश्चर्य साम आत्मा मेरे प्रेमी भक्त बड़े दुर्लभ होते हैं अगम होते हैं ऐसे थोड़ी मिल जाते है। अगर मिल गए और आप उनके अनुकूल हो गए तो अभोगस्ट निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा अभोगस्ट पर श्रद्धा को बचाव कपूर की तरह है माया सबसे पहला काम करती है तलवार लेके श्रद्धा का कनेक्शन ही काट देती है बोले आप इनको भूलू बोले हाँ बोले कैसा बोल पा बोले हम अंदर की बात तुम्हें बता रहे हैं कैसे ऐसी अब अंदर की बात हो सुना और सारा का सारा खेल खत्म भजन खत्म श्रद्धा खत्म सब अब माया ने क्या किया कि देखा कि दस देखा दस साल से घसी अब अब उठा दिखाई देखा महात्मा जी तुम दस साल से घसी थे हमने दस सेकंड में से अपनी पार्टी में कर दिया हाँ अब फिर माता लोग गणित लगाते भगवान से प्रार्थना करते कि हमारी पाली से कबड्डी का खेल है संत जल अपनी तरफ घसीटते हैं और माया का पक्ष अपनी तरफ कभी वो पक्ष जोर हो जाता है तो बेचारे हाथ बोलते रहते कि गया एक जीव गया एक जीव गया, एक जीव गया और पार गिर गया इधर आ गए तो उत्सव बनाते उधर गए तो फिर प्रभु की तरफ हेरते थोड़ा फल दे देते तो जीव का कल्याण न हो जाता तब तो लगता चलो वो ये शरीर रामन प्रभु की जैसी इच्छा वैसा ही होगा व्यर्थ में समय क्यों नष्ट कर रहे हो यहाँ वर्णन करते हैं कि जो मनुष्य जन्म मिला है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है ये व्यर्थ का अभिमान करने के लिए नहीं मिला है तरन संसार प्रभु ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया ही है कि तुम संसार के चक्र से ऊपर उठ जाओ और लोग क्या कहते रहे मौज मस्ती लो आगे होगा तो देखा जाएगा या ये आगे होके देखने के लिए समय नहीं मिला ये तो अभी देखो अभी अभी इसी समय देखो तुम वर्तमान में जो तुम वर्तमान में हो वही तुम आगे बनोगे ध्यान रखना इस शब्द को जो तुम वर्तमान में हो वही तुम भविष्य में बनोगे अत्या वर्तमान में हो तुम देख लो यदि वर्तमान में प्रपंची हो तो प्रपंची ही रहोगे अगर वर्तमान में भजनानंदी हो तो भजनानंदी ही रहोगे तुम्हारा भूत भी अच्छा हो जाएगा वर्तमान को संभालो ये मनुष्य जन्म उन्मत्त होकर के माया में प्रमाद ग्रस्त होकर जीने के लिए नहीं है सावधान होकर के प्रभु में समय बिताने के दुर्लभो दुर्लभ हो मानुषो देवो लेकिन ध्यान रखो देही ंग रहा तस्त्री दुर्लभ हम मन ने तो प्रभु और प्रभु के प्रेमी जनों प्रभु से प्रेम करने वाले और प्रभु जिनको प्रेम करते हैं ऐसे महात्माओं का संग दुर्लभ है अगर मिल जाए तो नमित होकर उनका आज्ञा का पालन करो यदि आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं नहीं आएगा नहीं आएगा तरन संसार को तू मानुष बनायो है अब ही बनी है बात तू समझी घात तू ना सात बार सो एक समझायो है बड़ी सुंदर घात लगी है दाव मार लो बहुत सुंदर अवसर दिया है यदि मनुष्य शरीर भारत वर्ष में मिला है स्वस्थ शरीर है बुद्धि काम कर रही है संतों का संग मिल गया है तो बहुत सुंदर अवसर मिला है भलो पायो दाव बहुत सुंदर दाव लग गया है अब अपनी बात बना लो अरे सैकड़ों प्रकार से प्रभु आके आपको समझा रहे हैं सैकड़ो प्रकार से आपको समझा रहे है विविध रूपों में आके प्रभु समझा रहे हैं कि मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है मेरी प्राप्ति के लिए लेकिन वारी माया इसीलिए अपने स्त्री से माया को स्यावासी दे रहे हैं कह रहे मम माया कभी कभी प्रभु अपनी माया के बल पर हंसते और आश्चर्य मानते है ऐसी लीलाओं में जिसे भागवत में कई बार पढ़ के देखो प्रभु अपनी माया के बल पर हंसते और आश्चर्य मानते हैं बलवती इतनी माया है मेरी प्रभु के समीप से खींच के दूर कर दे इतनी बड़ी प्रबल माया है हाँ तिरस्कार प्रभु का तिरस्कार करवा दे मायासी में सी थोड़ी लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि जितनी जगत में तुम्हारी मान्यता नहीं उतनी हमारी मान्यता है प्रभु ने कहा सब हमसे बोले मानते हैं आपसे है लेकिन आपका हम तिरस्कार करवा सकती हैं अपने बल से बोले करवा के दिखाओ बोले ठीक है तो हम आपसे कहते हैं आप जो चाहू रूप धारण कर लो बोले संत के रूप में जा रहे थे सारा जगत संत का सम्मान करता है संत के रूप में बोले पहुंचे हम आए थोड़ी देर में गए एक बड़े बढ़िया भगत के यहाँ गए साष्टांग दंडवत की और बैठाला और प्रसाद पवाया और आराम से आसन लगा दिया थोड़ी देर में लक्ष्मी जी एक गुढ़िया के रूप में पहुंच गए बोले बच्चा इस गरीब को भोजन पाने को मिलेगा बोले हाँ भैया हो यहां तो खूब संतों की सेवा होती बोले बच्चा एक नियम है कि दूसरे के बर्तनों में नहीं पाती तो बोले भैया बुल आपकी इच्छा उन्होंने सोने की थाली सोने का कटोरा सोने का गिलास सोने की कई कटोरी बोले मन में सोचा कि मैया गरीब है ये तो बड़ा प्रसाद दिया आश्चर्य प्रसाद पाया तो बोले मैया लाम धोख बोले हम जिसमें एक बार पाती दोबारा उसमें नहीं पाती ये रख लो जिसके यहाँ अरे बोले मैया आप अरे आप बड़ी भगवान की कृपा हुई जो आप आए लेकिन रेते, रेते। बोले लेकिन सरत जहाँ साधु महात्मा रहते वहां नहीं रहते बोले बाबा जी सच <laughs> भगवान ने कहा देखो संतों का अपराध करना ठीक है मैया ने कहा अगर एक मिनट और टिकेना मैं आप टिकूंगे बोले कैसी बात महाराज आप अपनी आधारित आएंगे उसकी जिंदा और यहाँ से भगवान नारायण मुस्कुराए जहाँ नारायण गए तो लक्ष्मी अंतर जाना और ले गई बोले देखा आपका तिरस्कार करवा दिया कि करवा दिया तो भगवान की माया ऐसी प्रबल की भगवान को भी हसी आ जाती की बलिहारी हमारी माया की मम माया जो स्वयं कह मम मेरी मेरी माया बड़ी गलत है बड़ी कठिन है तरले में अब ही बनी है बात ओसर समुझी ढात तौला खिसात बार सो एक समझायो है आज काली जई है मरी आज मरिया कल मरना तो ही है ही आज काल ही जई है मरी काल व्याल हूं ते दरी भजन ही करी कैसो संग पायो है अरे बाबरे भजन करने कितना सुंदर संग मिला है संतों का वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम की उपासना मनुष्य शरीर रसिकों का संग अब न बनेगी तो अब कभी नहीं बनेगी ध्यान रखना बहुत सावधान मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विविप सावधान हो जाओ एक एक क्षण भजन करो देखो हम बुरे हैं चलेगा लेकिन दूसरे बुरे ऐसा सोचा तो नष्ट हो जाओगे। बहुत सावधानी की जरूरत है अपने तो बुरे है ही है इसमें मुहर लगाने की थोड़ी जरूरत तो है ही है लेकिन दूसरे को बुरा देखना ये तो बहुत परमार्थों में हानि हो जाएगी कह रहे हैं आज काली है मरी। अभी क्या अभी तो हम जवान है अरे गर्भ में ही मर जाते जवान की तो बात जाने दो गर्भ में ही मर जाते मृत्यु को तुम्हें देखेगी क्या तुम्हारी क्या अवस्था है आज जई है मरी काल ब्याल होते डरी भोंडे भजन ही करी कैसो संग पायो है तरन संसार को तुम मानुष बनायो है जितना तू प्रमाद में होकर के ऐठ के चल रहा मरेगा आज मरेगा कल मरे मरना तो है ही अरे ऐसी करनी करने की तुझे फिर माता के गर्भ में आना पड़े अगर माँ के भी गर्भ में आऊँ तो प्रिया प्रीतम के होके आऊँ संसार के होके ना हो ऐसी करनी कर लो संसार के तरने के लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला है परमात करने के लिए दूस दर्शन के लिए नहीं मिला है चित पित इत देहू सुख समझ ही समझी ले हूँ सरस गुरुनी ग्रंथ पंथ यो बतायो है अरे भाई अपना चित्र इधर दो इधर जहां गुरुदेव संत महात्मा विराजमान है ये महान सुख समुद्र है संसार महान दुखमय है ये खुद अनुभव है आज तक हमने जिसको द्रवित होकर हृदय से लगाया जिसको प्यार किया जिसका सम्मान किया उसी ने हमारे भजन में विक्षेप डाला उसी ने हमको जलाया उसी ने हमारा तिरस्कार किया एक बार ले हजारों उदाहरण पर वो अपने स्वभाव से नहीं मानता वो अपने स्वभाव से नहीं मानते वो अपने स्वभाव से गए तो हम अपना स्वभाव को छोड़ दे बार बार वो अपने स्वभाव में बरतता है वो अपने स्वभाव में बरतते हैं पर देखा है यहाँ कोई भी जितने बैठे विश्वास करके देख लो तुम जिससे प्रेम किया होगा वही तुम्हारे परम सुख में बाधक बनेगा चाहे वो पत्नी हो चाहे पुत्र हो चाहे पति हो उसके अधीन रहोगे तब तक तो तुम्हारा वो प्यार का नाटक करता रहेगा और जिस समय तुम भगवान की तरफ कदम बढ़ाओगे परम सुख की तरफ कदम बढ़ाओ उसी समय असली रूप उसका निकाल के आ जाएगा बिल्कुल प्रभु के सामने बढ़ने से तुम्हें रोक दिया जाएगा अगर तुम मेरी अधीनता स्वीकार करते हो तब तो तुम तो ठीक नहीं तो हम तुम्हारे भजन को नष्ट कर देंगे ऐसा ही माया का स्वरूप है करके देख लो कोई देख लो। जब तक तुम जिस संबंध के अधीन हो तब तक, तक तो चलेगा और जिस समय तुम भगवान से संबंध स्थापित करके आगे बढ़ना चाहोगे ये असली संबंध सामने तुम्हारे आ जाएंगे कि ये क्या थे कोई नहीं यहाँ कोई नहीं है पहले पैर पूजते फिर सर पूजते हैं हाँ पहले पैर पूजते फिर सर की पूजा करते पिटाई करते संसाधन यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं इसी जो सच्चे महात्मा होते है वो उदासीन रहते किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता चित बीत देहू सुख ही समझी ले हु। सरस गुरुनी ग्रंथ पंथयों बतायो है चरण शरण है हरण करण सुख तरन संसार को तुम मानुष बनायो है श्री प्रियालाल की शरण होने के लिए प्रियालाल की शरण में होके महा सुख में डूबने के लिए तुझे तो मनुष्य शरीर मिला है, है? ये सांसारिक अभिमान करने के लिए थोड़ी मिला है काहू धन मद मान मद काहू जो मद काहू राजमद होत झूठी बात को ध्यान रखना श्री भक्ति महारानी बहुत कोमल अंगों वाली है अगर आप इनको कांटे के पथ से बुलाना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं आएंगी नाटक भक्ति कहोगा लेकिन भक्ति नहीं आ सकती अपने लोगों ने तो बड़े बड़े कांटे डाल रखे तो कैसे भक्ति महारानी हमारे हृदय तक पधारे श्री भगवत ऋषिकी कहते हैं विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान सट कंटक देखे जहाँ रहे न भक्ति निदान रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषय न हाथ विकास नहीं जी झवन भतारिक जिसे विद्या का अहंकार है जिसे रूप का अहंकार है जिसे कुल का अहंकार है जिसे जाति का अहंकार ब्रजवासी हो मैं ब्राह्मण हूं मैं अमुख हूं मैं ऐसा मैं इतना विद्वान मैं इतना पंडित मैं इतना रूपवान अरे मैं जवान मेरा परिवार में इतने इतने लोग ऐसा वैसा ये सब कांटे हैं बड़े बड़े इन कांटो के ऊपर भक्ति वाला के नहीं, नहीं आएंगे वो बहुत सुकुमारी है अगर उनको बुला है तो इन सब कांटों को एक बगल करो अर्थात अभिमान रहित तो बनो तभी आपके हृदय में भक्ति आएगी जहा भक्ति है है वहाँ अभिमान नहीं और जहाँ अभिमान है वहां भक्ति नहीं जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती तो सब ऐसा हो जाता उसके साधना का स्वरूप जैसे वैश्या सारा श्रृंगार अपने पति के रिझाने के लिए नहीं दूसरों को रिझाने के लिए करती ऐसे भक्ति स्वांग हो जाती नाटक जाती है सारा दर्शन अपना है चश्मा बदला कि पूरा रंग बदल जाएगा सृष्टि का आप हरा चश्मा लगाओ और सूखे पेड़ को देखो तो हरा नजर आएगा अब आप कहते तो पेड़ हरा है चश्मा उतार के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा ये संत महात्मा जन भगवत प्रेमी जन कैसे हैं? पहले अपने इन छह चश्मा को उतारो एक चश्मे में तो रंग बदल जाता है छह छह लगे हुए विद्या रूप महत्व कुल धन जवन, ये सब अभिमान ये भरे हुए कंटक है इनसे कैसे हम भक्ति महारानी को अपने हृदय में ला सकते हैं प्राय देखो अभिमान है कि नहीं बोले आप न सही तो दूसरा सही देखो ये अभिमान ही तो बोल रहा है आपने देख लिया आप क्या है देख लिया बहुत अपने लोग नाराज नहीं होते हंसी आती है तिवारी बलवती माया कैसा अहंकार है कैसे जीव को निस्तरण किया कभी कभी हार जाते तो हाथ मलते रहते फिर जुबान जुगा अब कैसे फिर लगता है इसके पैल्स हो शायद आ जाए फैल सुबह भाई हम मास्व फिर भी जब तो फिर प्रियालाल से प्रार्थना करते गए वापसी इसके हृदय को बदल दो बड़ी दुर्दशा है जैसे किसी अंधे पुरुष को कुएं में गिरते देखकर कोई आंख वाला नहीं चाहेगा कि कुए में गिर जाए अगर वो गाली में तो दौड़ के आगे खड़ा हो जाएगा ऐसे संत महात्माओं का हृदय होता है कोई किसी भी भाव में दूषित भाव में आकर के संसार में गिरना चाहता है ये साधु महात्मा पिट के भी उसे बचाना चाहते है कह रहे भाई तू मत गिर वो सोचता है इस प्यार क्यों करते है कोई न कोई स्वार्थ है अरे संतों का स्वभाव है ये स्वार्थ नहीं ये स्वभाव है उनका और जिसके अंदर ये स्वभाव नहीं वो साधु है ही नहीं साधु अपने सुख के लिए थोड़ी भंजन करता है सर्वे भवन को सुखी न सर्वे संत निरामया सर्वे ऐसा है ही जिसके हृदय में प्रियालाल की शरणागति उतरेगी उसका हृदय ऐसा हो ही जाता रंतिदेव जी कहते पूरे विश्व का दुख मुझे मिले? हे प्रभु मेरे में इतनी सामर्थ्य दे दो कि पूरे विश्व को किसी भी जीव को दुख ना हो सब जीवों का दुख मेरे हृदय में आ जाए श्री रंतिदेव जी महाराज बड़े बड़े संतों का हृदय ही ऐसा होता काहू धन मध किसी को रुपये का मध मान मद बड़े सभाओं में उनका सम्मान होता है काहू जो बन मद किसी को जवानी का अहंकार होता है काहू राज मद होत झूठी बात को किसी को किसी पद का अभिमान होता है बोले सब झूठा है सब झूठा जैसे स्वपन में राजा बने जागे तो एकदम भिखारी बिल्कुल ऐसा ही है सपन में कोई तुम्हें जयमाला पहना रहा जागे तो एक तुमकी चार पाई पे पड़े हो कहीं कुछ नहीं बिल्कुल ऐसा ही है कुछ नहीं बिल्कुल झूठा जो सपने सिर काटे कोई बिंग जागे दुख दूर लोग बिल्कुल भ्रम कोरा भ्रम कहीं किंचन बोले कुछ न कुछ बात तो होगी सौ में दस परसेंट तो होगी अरे सौ में सौ नहीं सौ में सौ परसेंट है <laughs> जय जागे जग जाए हिराई जागे जथा सपन धम जायी काहू गुल मद देखो प्रभु का गुणगान किया जाए लेकिन कपट तज के तो भक्ति प्राप्त होती है नहीं तो सम्मान प्राप्त होगा रुपया प्राप्त होगा वाहवाही प्राप्त हो, हो, हो जाएगी चौथी भगत मम गुणगन करपट तज गान क्या गुणगान से भी लाभ नहीं हो सकता हाँ एक शर्त पे लाभ नहीं हो सकता यदि आपने अपना यश चाह धन चाह मान चाह उसमें आपने शास्त्रों का प्रयोग किया तो यह प्राप्त हो जाएगा लेकिन कल्याण प्राप्त तो नहीं होगा शर्त है चौथी भगत मम गुनगन करपट तजिगान जब भक्ति का वर्णन करते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा कोई शर्त नहीं दूसरी रतिम कथा प्रसंगा कोई शर्त नहीं आ गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त असर्त हो गया अमान या शर्त लागू हो गई अगर चरणों की सेवा करनी है तो पहली शर्त है तुम्हारे हृदय में मान नहीं होना चाहिए मान क्या हमें डांट दिया तुम्हें फटकार इतनी सेवा ध्यान रखना जो संत महात्मा जन है वो तुम्हारी सेवा के बाद तुम्हें तिरस्कार देंगे अगर आप सह सको तुमके तो पास जाना नहीं तो नहीं जाना ये सेठिया भाटिया नहीं की कहेंगे वाह भाई वाह मरी सेवा कैसा नहीं हो सकता संत माताओं की अगर सम्पूर्णतः सेवा हो जाएगी तो तुम्हें खड़ा कर देंगे बीच समाज में और अपमानित करेंगे क्यों वो जो गर्व उत्पन्न होने वाला है कि हमने इतनी सेवा की उसको तुरंत हटा के पहले भगवत बैंक में जमा करेंगे और आपको इतना नीचा दिखा देंगे कि आप दैन्यता पूर्ण हो जाएंगे तुम्हारी भक्ति को कोई आँख न लगा सके कोई छू न सके ऐसे संत अब क्या होता है संसारी जी क्या है? हमने इतनी सेवा की हम को डांट लगा दी और दूसरे आते उनसे तो हाथ जोड़ के मिलते हम सेवा करते हम हमको धबकाते कैसे जान पाओ संतों को जान गए तो जान लो भगवान तुम्हारी जेब में हो गए संतों को जानना ऐसे समझते हो क्या अरे ये भगवान की जग है ऐसे नहीं जान सकते हाँ जादूगर की जादुई का सारा तमाशा हो उनका जमूरा जानता है जान दूसरा नहीं जान सकता दूसरा तो ऐसे ही अगर संतों को जानना है तो उनके हो जाओ उनके अधीन उनकी आज्ञा वो अपना हृदय आपको खोल के दिखा दे ऐसे तो जान पाओगे संतों को संतों की चेष्टाओं को जानना बड़ा कठिन है बाहरी चेष्टाओं से तो आप समझ सकते हो कि हम में हमें इनमें क्या अंतर है अरे एक गुलाब जामुन और दे दो नहीं नहीं आपकी किन्नी अरे एक दे दो आप अरे एक हमको लगेगा अभी तो रस स्वाद ही नहीं गया गुलाब जामुन में झगड़ा हो रहा है इनका छोटी छोटी बात बिल्कुल सावधान ये प्रभु जैसे माँ अपने बच्चे का श्रृंगार करती है तो ज्यादा गोरा हुआ तो दो टिक्की रख देती है अगर हल्का हुआ तो एक टिक्की रख देती है ऐसे भगवान जब अपने भक्त का श्रृंगार करते हैं तो कोई न कोई दोष रख देते हैं जिससे संसारी की दृष्टि वही पड़ती है इतना सब होने पर मीठा मिलता ना प्रेम इतना होने पर इतना गुस्सा आता है संतों में तो नहीं आना चाहिए ले तो फिर जाओ कोई तो टिक्की लगा दी ठाकुर जी ने हमारे इस सजे हुए लाला से किसी की नजर न लगे उसने टिक्की लगा दी ठाकुर जी ने का गुणगान मद काहू जोग ध्यान मद दान स्नान मद काहू रूप गात को किसी को गुणों का अभिमान है मैं बहुत सुंदर गा लेता हूँ मैं बहुत सुंदर नृत्य कर लेता हूँ बहुत सुंदर बजा लेता हूँ नहीं मिलेंगे प्रभु किन चिन मात्र अगर अभिमान है बिल्कुल प्रभु मिलने वाले नहीं किसी को ध्यान का मद है कि मैं आठ घंटे ध्यान करता हूँ नहीं मिलेगी प्रभु किसी को योग का मध है कौन से प्रभु हम अपने प्रभु की बात और कोई प्रभु मिलते हो तो हमें जानना नहीं हमारे जो प्रभु वो नहीं मिलते हम हमारे अपनी बात कहते हैं और किसी को दान का मध बनारस में गए इतना दान किया हरिद्वार में गए इतना दान किया इतना गया और गाड़ी में अगर जाते भी तो गाड़ी में पोस्टर लगा मिलता है उनके लिखा होता है अमुक तारीख से अमुक तारीख तक यात्रा बनारस से हरिद्वार हरिद्वार से वृंदावन गिरिराजी की परिक्रमा ये सब क्या है ये सब है क्या कहीं न कहीं अभिमान का ही तो पोषण हो रहा है नहीं मिलेंगे प्रभु स्नान मत बोले त्रिकाल स्नान करता हूं क्या होगा त्रिकाल स्नान का अभिमान भराव हो, होगा क्या कुछ बस इसीलिए वृंदावन की उपासना में सारे साधनों को एक तरह का दिया गया है क्योंकि कोई न कोई साधन आपको अहम प्रदान करता है तो क्या वृंदावन की उपासक साधन नहीं करते बहुत जोर की उपासना होती है उनको पुरुषता नहीं सैकंड की तो ये साधन नहीं करते नहीं करते उनसे पूछो जाके ये कहेंगे कृपा से हो है बोले आप इतना हमसे कहां हो रहे हैं तो कृपा हो हैं। अगर कुछ हो तो रहा है तो कृपा से हो खत्म अहंकार बोले आप परिक्रमागे तो बोले श्री जी की इच्छा से आप बर्षा श्री जी की इच्छा से कोई उनकी इच्छा नहीं कोई उनकी क्रिया नहीं ये है प्रेमियों का स्वरूप देखो किसी ने संप्रदाय हम चित्रकूट के एक महात्मा थे उनसे बात कर रहे थे बात बात में सौ बार तो राम जी ही होगा राम जी की इच्छा से चित्रकूट से वृंदावन है राम जी की इच्छा से भी दाऊदी में रुके राम तो हर बात में था कितना अच्छा लगता है जब संत महात्मा बात करते हैं है, है? संसारियों से बात करके देखो बात बात में सैकड़ो दो सीयुक्त बातें निकल और ब्रजवासियों से देखो आजार गी बात प्रणाम की तरह गाली ब्रजवासियों को प्रणाम क्योंकि प्रगति है पर ब्रजवासी होने का अहंकार राजा ये बहुत गड़बड़ है अगर ब्रजवासी होने का अहंकार आ गया तो फिर सब गड़बड़ हो गया अहंकार कोई अहंकार पसंद नहीं अरे गोपी गोपीजनों से बढ़कर कोई ब्रजवासी है क्या गोपी गोपीजनों के मन में आ गया मैं त्रिभुवन में सबसे सौभाग्य सारणी हूं अंतर्ध्याल हो गया प्यारे, प्यारे गए प्यारे रोना शुरू कर दिया जब रुदू सुस्तम कृष्ण दर्शन दास तो सा मावीरभूत छोड़ मेहमान मुखाम जब गोपी जी से बढ़कर कोई ब्रजवासी है क्या है जिनकी धूल शंकर और उद्धव आज चाहते चरण धूली, उनसे बढ़कर कोई ब्रजवासी उनको जरा साभिमान आया तो लाल लालजन का ध्यान हो गया तुम्हें तुम है शराब पियो तुम गाली दो तुम गंदे आचरण करो और तुम्हें ठाकुर जी हृदय से लगा लेंगे गोपी से बढ़कर कोई ब्रजवासी नहीं यहाँ तो असली नकली पहचानने में मुश्किल हो जाएगा <laughs> है लेकिन वो तो विश्व है वंदे नंद ब्रजश्री राम पापरे में भाई इसलिए सावधान कहीं भी किसी भी तरह का विमान भक्ति में बहुत बाधक है बहुत ऊंचाई से चढ़ के नीचे गिरते हुए देखा ऐसा श्री ब्रह्मा जी बोलते जब ब्रह्मा जी स्तमन करते भागवत में तो कहते मैंने ज्ञाना अभिमानियों का पतन होते हुए देखा है देखा है ब्रह्मा जी कह मैंने देखा है ब्रह्मा जी उसमें मुझे श्लोक याद रहे लेकिन उसमें वर्णन आता है, पतंते है? पतंते हाँ और नीचे गिरते हुए देखा ब्रह्मा जी कहते मैंने नीचे गिरते हुए देखा है तो ू गुणगान मद काहू जोग ध्यान मद काहू स्नान मद काहू रूप गात को काहू जाति जीत मद काहू बेदरीति रीति मद कुटुम्ब समिति मद दूस पात सात को सदा मन मोहन मोहिनी जू के मदमाते आह अरे अभिमान करना है तो कैसा करो बोले सदा मनमोहन मोहिनी जू के मदमाते सरस सुसार पायो बाकी उंज घात को किसी को जाति का मत है किसी को जीत का मत है किसी को वेद रीति का मत है किसी को कुटुंब परिवार का मत है किसी को अपनी बुद्धि का मन है ये साफ जितने अहंकार है सब पांच दिन के हैं पांच दिन अर्थात ऐसे गिनो अभी गया जिसे मोहिनी मोहन जू का अहंकार है देखो सब अहंकार निषेध किए गए हैं तुलसीदास जी ने भी इस अहंकार का आश्रय लिया कि अस्भिमान जा मैं से बाग रघुपति पति मोरे ये अभिमान कभी भूलू ना कि हमारे प्रिया है इसी अभिमान इसी दशक में भरा घूमू जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे लोक वेद गर्भ धर्म छाई मुक्ति मोहिनी मोहन जू के अभिमान में हमारे श्यामा श्याम हमारे लाड़ीले ठाकुर हमारी लाड़ीली श्यावा किसी अभिमान में भरे हुए वृंदावन की गलियों में घूमो बोले क्या होगा इस अभिमान से बोले पायो बाकी कुंजघात को बड़ी अलौकिक अद्भुत निवृत्त निपुण्यों की रस की महान धारा अपने हृदय में पीने को मिल जाएगी पिया प्रीतम के चरणों का अभिमान प्रकट हुआ प्रिवा। लेकिन ध्यान रखना जब तक कोई अभिमान है तब तक ये अभिमान नहीं आता जब तक और कोई अभिमान इसलिए पूर्वक बाहरी लोगों की तुम कटुवाक्य कैसे सहोगे जब संतों की कटुवाक्य रहे देखो संत महात्मा सीधे वही प्रहार करते हैं जहां ऑपरेशन करना है पर ये ऐसा ऑपरेशन थिएटर है जिससे भाग जाते हैं लोग पकड़ नहीं आते अब उसमें तो बेहोश करके रहता था लेकिन यह ऑपरेशन होश नहीं होता ये बेहोश करके नहीं होता इसमें तो और होश सचेत करके फिर ऑपरेशन होता है कि कहीं किंचन मात्र न रह जाए वो डॉक्टर तो बेहोश करते हैं लेकिन जो वृंदावन के डॉक्टर पहले होश की दवा खवाते हैं पूरा होश आ जाए फिर ऑपरेशन शुरू कर वो भाग जाता है पकड़े नहीं मिलता है अगर इसमें कोई पकड़ के रखने वाला सिस्टम तो है नहीं इसमें ये नहीं कि तुम पकड़ लो ना आपको ही खड़े रह के होश में ऑपरेशन करवाना होगा पर इसमें जब भाग जाते तो निराशा आती अगर खड़ा रहे ऑपरेशन हो जाए फिर स्वस्थ हो जाएगा स्वस्थ हो जाएगा स्वस्थ अपने में स्थित हो जाएगा लाल में स्थित हो जाएगा इसीलिए सहज बनी है बानी ताच ही स्वभाव है ऐ ची खी बने ना तू और गुन गी देखी जतन सोबादी करी देखी जतन शोबादी को खिझाव है बोले सहज बन गया है क्या पूरी बानक बन गई है मनुष्य जन वो भी भारत में वृंदावन धाम में वो रसिकों का संग प्रियालाल का भजन रंग अब भैया अब अब ऐच खेच के अपने मन को इसी में लगा लो बाहर मत जाने दो अहंकार में मत करो अहंकार नष्ट कर देता है हमने देखा है नष्ट होते हुए क्योंकि बाल्यावस्था से रहे तो देखा एक जमीदार थे उनका नाम था रामबली सिंह देखा ये साधारण बात तुम्हें बता रहे कई लोग राइफल बंदूक लेके चलते थे एक गरीब ब्राह्मण को सताया सभा में उसने ऐसे पैर छूए ऐसे और कहा कि ठाकुर जी ठाकुर जी हम आपके ही जिया जी रहे एक ब्राह्मण ने चार पुत्र थे मात्र पांच वर्ष में हमने दुर्दशा देखी पांच वर्ष में दो पुत्र मारे गए दो जो बचे एक पागल हो गया जो चौथा बचा और टांग टूट गई और वो जो रामबली सिंह थे इतना कुवेशन की जगह पांच में सारी जमींदारी में पूरा लोग उनके जितने नगर के सब खिलाफ हो गए तमाबाकू पांचवें वर्ष से मांग मांग के खानी पड़ी और अंतिम और अंतिम दुर्दशा भी उनकी देखी बहुत सावधान ये अहंकार जीव को नष्ट कर देता है बहुत सावधान कहीं भी अगर किन किन मात्र अहंकार हुआ कहा मृतक नल स्वान सियार को खान पान तन ऐठी चलत रे नीलज निगर डाट है सी बी आर इंदेव ए तू काहे को अभिमान करके ऐड़ा ऐड़ा चल रहा है ये शरीर जो है सियार कुत्तों का भोजन है ऐठ के मतलब लड़े निर्लज थोड़ी तो लज्जा रख की प्रभु ने तुझे मनुष्य शरीर सिर्फ भजन के लिए किसी किसी को देखो बहुत चौड़े होके चलते अरे यहां झुक के चलो यहाँ लालजू झुक के चलते वृंदावन धाव हाँ प्रियाजू की राजधानी यहाँ लालजू भी झुक के चलते हैं स्वान सियार को खान पाल ये शरीर क्या है सियार कुत्तों का भोजन है अगर फेंक दिया जाएगा तो सियार कुत्ते खाएंगे आग में जला दिया जाएगा तो रात हो जाएगा और अगर धरती में गाड़ दिया गया तो कीड़े बन जाएंगे इसके अलावा इसकी कोई गति तो है नहीं यह है आवाधी बहु विदित जगत में बामन बड़े भय बीरवर मरत दुखियो ही न जियो कियो न सहाओ सा अकबर बहुत बड़े ब्राह्मण थे वीरवर मरे कोई सहायता कर पाया उनके साथी तो थे बादशाह अकबर बचा पाया उनको और अकबर बादशाह मरे कोई बचा पाया जितनी भक्ति कर लो उतना ही तुम्हारे साथ जाएगी अकड़ के बच्चो यहाँ अगर किंचन मात्र अहंकार किया तो कोई आत बचा नहीं सकता रहे रावण समभिमानी हृणा कश्यप सम्वरदानी खान निभाओ कि खान जगत में कुछ दिन के मेहमान बजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान श्री पथी के संत हुए उन्होंने गान किया था सब अभिमानी रहेप संवरदानी खान विभो की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान यहाँ वो सिर्फ भजन करने के लिए त्रासनी जब ऐसे होते तो होता है त्रासन निकसी न सकत सुर असुरखे रोथ काल कर श्री काल रूपी शिकारी अपने तूड़ीर पे मृत्यु रूपी बांध जो रखे हुए उनमें से तुम्हारे नाम का निकाल के अनुसंधान कर चुका है जैसे हिरन अपनी हिरनियों और बच्चों के साथ हरी हरी घास खाने में मगल है उसको पता नहीं कि काल रूपी जो बहलिया है और जो बहलिया हमारे ऊपर पूर्ण शिकार की ऐसे ही हम सब विषयों में मगन है मुझे पता नहीं कि काल जो है शिकारी बना हुआ बिल्कुल हमें निशाने पर रखे हुए अभी मार देगा अभी मार देगा बस ऐसा विश्वास करके निरंतर भजन में लगो श्री लाल प्रिया का चिंतन करो उन्हीं के चरणों का आनंद लो संसार में ना आनंद है बिल्कुल मात्र नहीं है अगर कहीं कुछ होता तो समझ में आता सबको देख लो कहा आनंद है उन्हीं को लग रहा जो नशे में है नशा उतार के देखो फिर तुम्हें कहीं आनंद नहीं लगेगा जो नशे में होते हैं उन्हीं को संसार में आनंद कौन सा नशा बोले विषय रूपी नशा विषय रूपी नशा विषय रूपी धरूरा खा चुके हो इसीलिए बौरा गए हो ये धरूरा उतरे कैसे उतरेगा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय कयासा यदि संत वो पहले ही कैसा मानते हुए आपको पहला माया क्या करती पहली कटिंग यही करती है आपकी आज्ञा नहीं मानते जब आज्ञा नहीं मानते तो खत्म खेल हो गया उन्मत्त दशा फिर माया उससे बहुत कष्ट देती है इसीलिए इतही ना उतही बीच ही भूलो फूल्यो फिर तुम तो कौन लिखे ना तो तुम इधर रह गए ना उधर रह गए इधर का मतलब मूड नहीं रहे मनुष्य शरीर तुम्हें मिल गया और भगवत प्राप्ति नहीं की इधर भी नहीं आ सके इसलिए सेवक जी ने भी कहा ऐसे न वैसे रहे बजरेडो पांच लियो जो करी निर्वासित कैसे अब हम लोग घोर संसारी भी नहीं है और भगवत प्राप्ति भी नहीं हुई तो इससे ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती है बीच में खड़े ना इधर के न उधर के धोबी का कुत्ता घर बघाट का स्थिति है ना तो विषय सुख छूटा वाला प्रभु मिले इस जगह खड़े होने वाली जगह नहीं रफ्ताब से आगे बढ़ो प्रभु की तरफ यहाँ और यही हम खड़े हैं यही हम एक दूसरे के दोष दर्शक करके मनोरंजन कर रहे हैं अरे तुम खड़े कहा हो जहाँ कोई विश्राम स्थली नहीं है कोई थल नहीं है कोई किसी का आश्चर्य नहीं है यहाँ खड़े रहने से नष्ट हो जाओ वे आगे बढ़ो आगे बढ़ो कम से कम संसारी जन जो झूठे संसार में पड़े हैं भ्रम में पड़े हैं अविद्या में पड़े पड़े तो है अपने न तो झूठे में न सही में बीच में खड़े हैं ना तो संसार का सुख मिला है ना तो भागवतिक सुख मिला है इसलिए बोले खड़े मतु तो आगे बढ़ो कहा सुखद सरन हरी चरण कमल भजी बाधी फिरत भटकत घर घर श्री बिहारी दास हरिदास विपुल बल लटकी लगे संग सरो परे श्री बिहारीदास जी कहते हम तो श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में लटक गए उनके पकड़ लिया उन्हीं के संग से मेरा काम बन गया इसीलिए खड़े मत हो किसी रसिक मानुभाव के चरणों में लटक जाओ उन्हीं के चरणों में पड़ जाओ पर अहकार नहीं पड़ने देगा कभी किसी संत का संग करो तो पहले सोच लो कि हमारा अपमान होगा हम वहाँ से तिरस्कृत होंगे हमारा सारा संबंध छूट जायेगा हमारा सारा मनोरंजन माना जायेगा केवल हमको उनके मन की करनी तो किसी संत के संग में होना मत होना जिसे तुम्हें भगवत प्राप्ति का संबंध स्थापित करना हो जिससे तो वहां समझ लेना कि तुम्हारे इन सबका भावों का नाश होगा अगर ऐसा करवाना चाहते हो तो संतों कसम संग करना नहीं तो दूरी बना के रखना चार दिन बाद फिर अपराध करके दूरी बने तो क्या हुआ पहले से दूरी रहो अगर संत संग जा है तो पहले समझ लो समस्त कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा उनके सारे के सारे तिरस्कार सहने होंगे संत क्यों तिरस्कार करेंगे संत उसका तिरस्कार करते हैं जो तुम्हें भगवत प्राप्ति में बाधक है उसको हटाने के लिए और तुम उसको अपनाए हुए हो यदि तुम सह गए तो नष्ट हो जाएंगे भाग जाएंगे अगर तुम सह नहीं गए तो तुम भाग जाओगे इसलिए पहले समझ लो जहाँ किसी संत के शरण में होना हो तो पहले समझ लो कि यहाँ हमें मन को मारना पड़ेगा हमें अपने मन की नहीं इनके मन की करना पड़ेगा बस इतना सूत्र अगर स्वीकार कर लिया तो निश्चित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा क्यों वो संत सिद्ध हो चाहे ना सिद्ध हो लेकिन संत और आप में जो तत्त्व स्पुरत हो रहा है वो तो सिद्ध हो उसमें तो कोई संशय नहीं माना कि संत सिद्ध नहीं है जिनकी तुम शरण में हुए लेकिन जिस तत्व की शरण में हुए या जिसके संबंध से शरण में हुए जैसे हमें कोई बोले राधे श्याम और हमें प्रणाम करता है तो किस भाव से करता है कि ये प्रभु के हैं तो प्रभु आपका कल्याण कर देंगे प्रभु आपका कल्याण कर दे यदि आपने किसी संत का अपराध किया अपमान किया कोई संत थोड़ी चाहता किसी को कष्ट मिले लेकिन प्रभु आपको नष्ट कर रही जो अपराध भक्त कर कर तो राम रोज पावक सो जरे रही हाँ इंतजार करो आगे पता चल जाएगा अगर भगवान के भक्तों से कृपा प्राप्त करनी तो पहले निर्णय कर लो कि मुझे मरना पड़ेगा मेरे मन का नाश होगा यहाँ मेरे मन के सारी प्रतिकूल चेष्टे होंगी अब सह जाओ तो बहादुर बन जाओगे अगर सह नहीं गए तो फिर नीचे गिरना पड़ेगा हमको एक शराबी भगवान ने उपदेश किया था ब्रह्मावर्त बिठूर में शाम का समय था और बुलाया इधर आ महात्मा जटाजूट से सन्यासी थे नजदीक देखा शराब में पर ठाकुर जी ऐसी की ऐसी कृपा रही कि कभी हमें घृणा उत्पन्न नहीं हुई पागल हो शराबी हो कैसे भी हो। बड़ा आनंद आता था क्योंकि इनमें सब अलौकिक बातें होती है म, जो मध की मत्तता होती हमें वो देखने को मिलते थे देखो थोड़े से मध में कितना उन्मत्थर ना, नाली समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा, आ रहा ओ, हम पिया हम ठाकुर जी के मध में लेकिन हमें सब कुछ समझ में आ रहा है ठीक लगी उन्मत्तता चढ़नी चाहिए उन्होंने बुलाया और कहा हे बाबा ये देख रहे हो अपने लसे के ढंग से हम कहा हाँ ये मूर्ति है बोले हाँ ये कैसे पूज रही जानते हो हमका नहीं बोले ये देख रहे हो उनका है संगमरमर है बोले देखो ये भी पत्थर और वो भी पत्थर बोले छेवी ऐसी थोड़ा थोड़ा काटा गया और ये टूटा नहीं तो आज मूर्ति उनके पूज रहा है और ये टूट गया तो पैरों के नीचे बिछा दिया गया बोले यही संगमरमर है वो भी संगमरमर है बोले थोड़ा थोड़ा काटा गया लेकिन जितना काटा गया कट गया टूटा नहीं बोले इसीलिए पूज रहा है अर्थात जितना भी तुम्हें कष्ट मिले सहते जाना तो महात्मा बन जाओ सरावी ने उपदेश किया तो ब्रह्माव सराबी हमें हमें उन्हें प्रणाम किया की भगवान किसी न किसी रूप में आके समझाते रहते हैं तो ये अहंकार जीव को भगवान से विमुख कर देता है मैं ब्राह्मण हूँ मैं विद्यावान हूँ मैं रूपवान हूँ मैं कुलवान हूँ ऐसे अहंकार का त्याग करके ही भजन में चला जाता है देखो यदि हमारे अंदर सहनशीलता न आई सहन शक्ति न आई तो आगे नहीं बढ़ सकते आप परमार्थ में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते और संसार में भी तुम दुख को प्राप्त करोगे अहंकारी जी कहीं सुखी सुख का अनुभव नहीं करता सबसे पहली बात यह होती है कि अहंकारी जीव भयभीत रहता है समय वो निर्भयता का नाटक करता है अरे तुमसे डरते हैं क्या और वो निश्चित भयभीत रहता है और जो दिन होता है ना दैनिकतायुक्त होता है वो निर्भय होता है वो भय का नाटक करता है सबके आगे भय का करता है लेकिन वो वो निर्भय होता है और अहंकारी जो होता है वो निर्भयता का नाटक करता है लेकिन सबसे भयभीत रहता है अहंकार में पहला दोष ये की भयभीत रखता है हर और संशय रहता है वो भययुक्त रहेगा संशय रहेगा जो बोलो जिसके अंदर जो ये महान दोष है वो कैसे सुख शांति प्राप्त कर सकता है इसलिए अहंकार का त्याग करके तन सुख माने दुख धनो दुख को नाहीं अंत ये दुख सुख दो तय हरि के मत सोई संत देखो तन में प्रारब्धानुसार सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं सुख आता है तो संतजन फूलते नहीं है और दुख आता है तो सोकित नहीं होते जो दुख और सुख दोनों को समान भाव से सह जाता है वही संत है वही भगवान की प्राप्ति का अधिकारी होता है गीताजी में भी कहा यम ही नवे पुरुषम पुरुष सब दुख सुखाधिगम शो अमृतत्वाय कल्पते जो सुख और दुख को समान भाव से सह जाता है वही उस अमृत पद को प्राप्त होता है जो किसी भी दशा में व्यथा को नहीं प्राप्त होता कितना भी कष्ट हो लेकिन चित्त व्यथित ना हो देखो कष्ट आना स्वाभाविक है जैसे हमें किसी ने पीटा तो घाव हो जाएगा वो कष्ट महसूस होगा लेकिन व्यथा नहीं होगी बुखार आएगा ऊँ करेंगे शरीर टूटेगा लेकिन व्यथा नहीं होगी उसका शोक नहीं होगा दुख का अनुभव होगा कोई गाली देगा तो लगेगा कि बुरी बात कह रहा है लेकिन उसका व्यथा उसकी व्यथा नहीं होगी लगेगा कि निंदा कर रहा है ठीक नहीं है ऐसा लगे निंदा कर रहा है लेकिन व्यथा नहीं होगी उसके प्रति दोष दर्शन नहीं होगा ये उत्तम साधक का लक्षण है और जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं उनको अपने प्रभु का विनोद नजर आ रहा है मारना पीटना गाली निंदा ये सब विनोद नजर आ रहा है तन सुख माने दुख घनो दुख पो नाही ये दुख सुख दो तय हरि के मत सोई संत वही संत है वही उपासक है जो ना सुख में ना दुख में दोनों में समान रहे देखो एक बात ये ध्यान ली जब नया वैराग्य होता है नई साधना होती है तो वैराग्य प्रधान होता है और जब साधना की परिपक्व अवस्था होती है तो समता प्रधान होता है अब जो नया साधक है वो वैराग्य देखेगा और जिसकी परिपक्व साधना होती है वो समत्व देखेगा अब नए साधक को समस्थ साधक का जब दर्शन होता है तो आदोष दर्शन करता है लेकिन आना तुमको यही पड़ेगा समस्त में कभी किसी के कहने पर वो सुंदर गद्दे पर बैठा हुआ है तो कभी किसी कहने पर धूल में भी बैठा हुआ है जहां जैसा अवसर आया बैठा सम्व को प्राप्त है कभी कोई मान कर रहा है तो उस मान स्वीकार करते नजर आता है कभी अभिमान दिखाई देता है आपको कि अभिमान दिखाई दे रहा, ये दे रहा है ये देखो अभिमानजनक क्रियाएं हो रही लेकिन वो आपको लग रहा है जिसको समत्व प्राप्त हो जाता है वो क्रियाएं सब ऐसी करता जैसे संसार में होती ऐसा थोड़ी सी समत्व प्राप्त वाले का कोई क्रिया दर्शन बदल जाता नहीं पत्नी पुत्री बहन ये तीनों स्त्री शरीर है और उसको समस्त प्राप्त है बर्ताव तीनों से अलग होगा व्यवहार में थोड़ी होगा कि वास्देवा सर्वम तो तीनों के साथ एक व्यवहार हो नहीं हो सकता कदापि नहीं हो सकता भगवत प्राप्त महात्मा भी बर्ताव एक जैसा नहीं करते दर्शन एक जैसा होता है व्यवहार एक जैसा थोड़ी हो सकता है बोले यदि आपको एक ही वासुदेव दिखा रहे तो आप इनको डांटा क्यों श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को एक दिन डांटा श्री जगन्नाथ मिश्र स्वप्न में एक महापुरुष प्रगट हुए और कहा तुम्हें पता है ये कौन है जिनको तुमने डांटा बोले अभी तो डांटा है कल पीटेंगे भी बोले पता है तुम्हें कौन बोले जानने की जरूरत नहीं हमारे लाला है अरे बोले सोर्गेश्वर केवल भगवान ही इतना समझो बोले तो भगवान भगवान बन के थोड़ी आए हमारे लाला बन के आए हम डांटा तो भी और पीटा भी है तो कल पीटेंगे और पीटेंगे वो महापुर हंस गए चले गए उन्होंने कहा ये सुख प्रदान करने के लिए मेरे लाला के रूप में है तो ऐसा करेंगे देखो उनको पता है प्रभु है ऐसे ही जो महात्मा जन्म उनको पता है कि की वास्तुदेवाश्रमित जब आपने शिष्य का रोल किया है तो गुरु का रोल करने का अधिकार दिया तो डांटेंगे अगर आप आप शिष्यत्व तो का भाव नहीं रखेंगे तो समानत् तो का भाव आ जाएगा शिक्षक तो प्रणाम करेंगे आप जैसा नाटक करोगे वैसे ही वहां से उत्तर प्राप्त होगा समत्व वाले पुरुषों में ऐसा नहीं होता कि वो तो बिल्कुल डाँटते नहीं वो लड़ते नहीं वो कहते नहीं वो हंसते नहीं वो बोलते वो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे ऐसा नहीं होता बिल्कुल हमारे आप जैसा ही व्यवहार करते हैं कितने ऐसे आपको समत्व महापुरुष दिखाए जो गृहस्थी में रहे जिस जयदयाल गोद का जिसके पास एक है बोले हम वो जिसी सेठ जी से मिलने आए बोले कौन से गोविंदी बोले देख लो कहीं होंगे एक साधारण चश्मा एक लड़का एक कुर्ता धोती समझे नहीं आता था, था कि इतना बड़ा महापुरुष है भाई को कौन जानता था कितने कोटि के महापुरुष जब श्रीजी जी ने जनाया तो जानता है कि भाई जी कितने ऐसे आपको दृश्य दिखाए जो भगवत प्रेम में और समत्व में युक्त है और व्यवहार बिल्कुल संसारी जैसा ही हो रहा है आवश्यक थोड़ी की तुम वास्तुदेवा श्रमिति का अनुभव कर लो तो तुम बिल्कुल सबसे अलग हो जाओगे ऐसा नहीं पहचानना मुश्किल हो जाएगा की वास्तुदेवा श्रम वाला है या संसार वाला पहचानना मुश्किल हो जनाए तो जान सकते हो अन्यथा आगे कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में सच्चापन नहीं आया तो भावो गाव नाच तू भावो हसी तू रोई साथ बिना ना मिले क्योंकि अंतर्यामी सोई जा कहीं थोड़ी पदाधिकायन हुआ तबला वो सब बजले लोग खड़े हो जाते हैं नाचने के लिए मानो भक्त हो गए थोड़ी सी बात हुई तो उसमें तो याद कह रहे कि यदि सच्चाई नहीं तो अंतर्यामी हरि आपकी बात जानने हैं जानने वाले हैं वो देख रहे बात बनेगी नहीं चाहे जितना नाचो चाहे जितना गाओ अंतर्यामी प्रभु आपको देख रहे हैं उनको साक्षी करके नाचो उनको साक्षी करके गाओ उन्हीं को देख के रो उन्हीं को देख के हंसो यदि अंतर्यामी प्रभु से कपट करोगे तो प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है यह सावधान कर रहे जौ लो मन राख बहुत सौ लो कछू न हो मन राख प्रिया लाल को तो परम सुख लहे सोई जब तक मन में बहुत बातें रखोगे तब तक बात नहीं बनेगी केवल प्रियालाल को मन में रखो प्रियालाल का धाम प्रियालाल का नाम प्रियालाल के रसिकजन प्रियालाल की लीला बस इतना ही अपने मन में रखो नाम रूप लीला धाम इतना ही मन में रहेगा तो महासुख को प्राप्त हो जाओगे और प्राय लोग प्रियालाल को नहीं रखते प्रपंच को रखते हैं बहुत हार जाते हैं सोच सोच के कि ऐसा भी प्रपंच पर्थ की परत जमी है एक हटा दूसरी निकली दूसरी हटा तीसरी निकली पर्त की पर्त जमा है सब संतनी को मत यह है आप इन सब ही भूल तति छाणे और अन्य दिन की मिट्टी नसूल बोले सब संतों का एक ही मत है जो इन संतों के मत में आ गए उनके सारे कष्ट दूर हो गए और वो प्रेम सिंधु में डूब गए जैसे अपने पति को छाड़ के औरों के पति को भजने वाले को कभी सुख नहीं होता उस नारी को ऐसे ही जो हमें गुरुदेव भगवान ने प्रभु रूपी पति दिए हैं हमें निरंतर उन्हीं के भजन में लगना चाहिए किसी संसारी पुरुष किसी विषय पुरुष को अपना मालिक मत बना लेना चाहिए कि बाबूजी का हमें देंगे तो हमारा काम चलेगा पूर्ण भगवत आश्रित होना चाहिए परो रहे हरिया स मनिंदी इंद्री कौधी महा परम सुख पाई है रसिक सिर हो मनिरी बोले हरि के आश्रय में पड़े रहो वृंदावन धाम में एक चीज ध्यान रखने की है यदि वृंदावन धाम में है और इंद्री नहीं है तो भी काम चलेगा आया है हमारी वाणियों में आया है अगर वो इंद्री नहीं है विषयी है तो भी चलेगा पर तो ध्यान रखो वैष्णव अपराधना होने पा यदि भक्त विषयी है और अन्य है तो करोड़ों जितेन्द्रियों से वो श्रेष्ठ है वृंदावन में जो वास कर रहा है यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए कर्मठ कोटि जितेन्द्रियम तेईस को करोड़ जितेन्द्री करोड़ कर्मकांडी उसकी बराबरी नहीं कर सकते जो प्रिया के वृंदावन धाम के रस में अनन्या भी सही है है तो वृंदावन में और प्रिया का है पर है भी सही बोले उसकी बराबरी करोड़ जितेन्द्री और कर्म नहीं कर सकते सिद्धुदास जी ने कहा है अगर वृंदावन धाम में पड़ा है तो आज नहीं तो कल ऐसा चपेटा लगेगा कि इंद्रियों का विलास खत्म हो जाएगा अपने आप खत्म होगा लेकिन जो कर्मकांडी है जो उसे जितेन्द्रियता का अभिमान है कर्मकांड का अभिमान है वो तो कैसे प्रेम को प्राप्त कर सकता है क्योंकि कर्मकांडी और जितेन्द्रियता में हृदय जो है कठपोर हो जाता है जितेन्द्रीय होना दोष नहीं जितेन्द्रियता का अभिमान होना दोष पूर्ण यह देखने की बात है अच्छाई त्यागने के लिए थोड़ी कहा जाता है लेकिन अच्छाई का अभिमान जो बैठ गया इसे त्यागने के लिए कहा जाता है जिसके हृदय में जिस गुण का अभिमान बैठ जाता है वो सर्वगुण संपन्न प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाता है इसीलिए गुणातीत होने की आवश्यकता है इन गुणों से उठो जो गुण प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते ऐसे गुण का अभिमान करने की जरूरत ही क्या है और जब प्रभु के प्रसन्न करने वाला गुण आ जाएगा तो अभिमान आएगा ही नहीं फिर तो अभिमान आएगा ही नहीं महा परम सुख पाई है रसिक सिरो मनी रीति ये यहाँ रस की रीति है इस रज में पड़ा रहे वृंदावन धाम की आश्रय पिया पीतम के आश्रय वो महासुख को प्राप्त हो जाएगा देखो मर नौ सब तो है बनो यहाँ जियत न रही है कोई और एक अनको तो मिले एक गए जम कोई एक को तो भगवान मिले एक एक को जमरात मिले पसंद करो कौन सा चाहते हो मरना तो दोनों को पड़ेगा चाहे वो संत हो चाहे असंत हो पर एक का शरीर छूटने पर हरी के धाम हरि के निज नित्य लीला विलास में उसका पूर्ण प्रवेश हो जाएगा और एक का पूर्ण प्रवेश हो जाएगा जमराज के यहाँ अब पसंद करो कहाँ जाना है तुम्हें यदि भगवान के धाम में आना है तो निरंतर नाम रूप लीला गाओ यदि जमराज के यहाँ जाना है तो निंदा करो संतों की और इसके बाद नाना प्रकार के विषयों में मन को दौड़ाओ बिल्कुल पास पक्का समझ लो लड़क का के दूत आएंगे आपको ले जायेंगे त्रिविधम नरक से दम द्वार नाशन मात्महा काम क्रोधा तथा लोभा ये तीनों नरक के द्वार हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छह तीन को यहाँ भगवान ने बताया और श्री कृष्णदास जी ने बताया काम क्रोध मद लोभ शव नाथ नरक के पंथ सब परिहरे रघवी रहे भजो भजे जी संतु मन को है भरोत न रही है कोई एक को तो हरी मिले एक गए जम खो दुख सुख है सब देह के देही सिकुंज देकुंज विहारिन लाडिली तन मन बचन चित भाई ये जितने दुख सुख है सब देह को भोगने को मिलते देही को नहीं जीवात्मा में सुख दुख का अनुभव नहीं होता जो जीव है उसे सुख तो होता ही नहीं नैनम छिन्न शस्त्री लैनम दहति पावक चैनम क्ले दूर्ण शोषे तिवारुता अग्नि की सामर्थ नहीं कि जो देही है उसको जला सके शस्त्र की सामर्थ नहीं उसे छेद सके है वायु की सामर्थ्य नहीं जो उसे सुखा सके जल की सामर्थ्य नहीं की उसे गीला कर सके डुबा सके किसी भी तरह से जो दे है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता और देह है किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता ये देह नष्ट होगा ही दुख सुख जितना है वो देह को होता है देही को नहीं और हम देह नहीं देही है विचार करके सही पूछो तो देही एक गाली है देही एक गाली है जैसे रिक्शा वाले को जो रिक्शा चालक होता है तो रिक्शा रिक्शा नहीं कहा जाता उसको तो। क्या वो रिक्शा है ऐसे सिर्फ देही कहा गया चैतन्य चिदानंदमय स्वरूप भगवान के संस को देही करके संबोधित किया गया एक तरह से इसका तिरस्कार किया जाता है कि अरे किस देह को तो स्वीकार किए हुए है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जा क्या स्वरूप है श्री कुंज बिहारिणी लाडली ये हमारा स्वरूप है श्री हमारी कुंज विहारिणी जू लाडली यही हमारी किशोरी आत्मानव की सुमारी में कर रहे किशोरी के प्रतिबिंब स्वरूप होकर के किशोरी की सेवा में जाना है अतः सैचरी भाव से श्री स्वामी जी की कैसे कैसे हम ये सैचरी भाव प्राप्त करें तन मन बचन चित्त हमारा तन इनकी सेवा में लगे हमारा मन इनकी सेवा के संकल्प में लगे हमारा चित्त इनकी सेवा का चिंतन करता रहे इनके रूप का चिंतन करता रहे इनके नाम का चिंतन करता रहे तन छूटे तो परम सुख रहे तो भजन अपार श्री कुंज विहारी मिलाड़िली मेरी जीवन प्राण चिंता मत करो मरे तो प्रियालाल मिलेंगे और जीवित रहे तो अपार भजन करेंगे दोनों में आनंद है ना मरने का डर है ना जीवन की आकांक्षा है यदि जीवित है तो निरंतर प्रियालाल का भजन करेंगे शरीर छूटा तो प्रियालाल मिलेंगे अब क्या परवाह बेपरवाह हो जाओ वृंदावन धाम में जियो तो खूब भजन करके जियो शरीर छूटेगा तो प्रियालाल मिलेंगे हरिगुरु संत सो सूरती तीन को हरि को पास संतन के दोषी भय तिन्हें नरक में बास जो हरि से और गुरुदेव से संतों से अपनी सूरत लगाए हुए हैं जिनके चिंतन में संत आते हैं हरि आते हैं गुरु है जिनका चिंतन हरि गुरु और संतों से होता है बोले वो हरि के पास उनका चित्त निरंतर हरि के पास होगा या हरि उनके पास होंगे और दूसरी भाषा बोलने तीन कौ हरि को पास पास नहीं मिलता जाने का बोले हरि का पास मिल गया उनको जो हरि गुरु और संतों के चिंतन में रहते उनके संग में रहते उनको हरि का पास मिल गया आप पास बोले आपको पास है बोले आए हमारे पास दिखाओ बोले चल दे क्या दिखाना है तीन मोहरे लगी हरि गुरु और संत अगर ये पास नहीं है तो बोले संतन के दोषी भय इन्हें नरक में बास जो संतों का अपराध करते संतों में दोष दर्शन करते संतों के दोषी उन्हें नरक में वास मिलेगा बहुत सावधानी की जरूरत है हरि हरिगुण संतन सो सूरत तिनको हरि को पास संतन के दोषी भय इन्हें नरक में बास जो हरी राखे निकट नित तो नहीं करे उत्साह जो हरी फेंकें दूर को तो नहीं करे अभावि तो में हरी प्रसन्न होए सो ही बात अपनी चाहन उपजे या में कुशला कह रहे यदि हरी अपने पास रखना चाहते तो कुलो मत यदि हरी अपने से दूर रखना चाहते तो कुल जिसमें हरी सुखी हो उसी का विचार तुम करो यहाँ करे जो जो हरी राखें निकट नित तो नहीं करे उत्साह जो हरी फेंके दूरी को तो नहीं करे अभाव कभी कभी ऐसा होता है कि भजन में बहुत चित्र लगता है कभी इतना प्रपंच आ जाता है कि लगता है हे भगवान अब क्या करे बोले उस समय निराश मत हो जब खूब भजन में मन लगे तो उत्साहित मत हो और जब भजन से एकदम मन हटे तो निराश मत हो समस्त बनाए रखो लाभालाभ हो जया देव अगर तुम जरा भी गर्व हो जाओगे तो नास्तिकता जाए ऐसी ऐसी लीला करते हैं यदि संतों की कृपा न हो तो भाग जाए ये बहुत विचित्र लीला बिहारी है आपको जी ऐसी, ऐसी ऐसी पहले तो इतना प्यार दिखाएंगे फिर इतनी कठोरता करेंगे फिर प्यार दिखाएंगे यही चला रहा जीवन भर देखते यही जीवन की यात्रा कभी इतना प्यार दिखाते हैं कि लगता है काम बन गया और कभी इतना कठोरता दिखाते है, लगता कौन सुनेगा हमारी जब यही नहीं सुन रहे हैं फिर जब निराशा आती तो एकदम इतना, इतना प्यार दिखा देते कि लगता है वो झूठा यह ठीक पूरी यात्रा ऐसे जीवन की चलती रहती है इसीलिए महापुरुष कह रहे हैं कि यदि हरि का सामिप्य अवसर आवे तो उत्साहित मत होना ज्यादा फूल मत जाना और हरी की दूरी नजर आवे तो कभी निराश मत होना कैसे भूले जाही में हरी प्रसन्न हो यह पूर्ण शरणागति जो ही, ही प्यारो करे सो ही भावे देखते हैं वैसा ही देखते चले आ जो भी साधक उपासक के देख रहे हैं वो करो या में हरि प्रसन्न होई सोई की जय बात अपनी चाहन न ऊपज में कुशला तो हरि प्रसन्न भय सुख बढ़े चाह भय अति दुख दुख कम होता है जब अपनी चाह होती है, अपनी मांग होती है। कहीं भी कोई भी दुखी है तो दूसरों से अनुकूलता चाहने पर दुखी है अगर दूसरों को तो अनुकूलता देने चाहे तो कभी उसे दुख नहीं होगा सदा सुखी रहेगा चाहते हो सुख और पाना चाहते हो अनुकूलता तो कैसे बात बनेगी अगर सुख चाहते हो तो देव अनुकूलता सुख मिलेगा सुख चाहते हो तो देव अनुकूलता उल्टा हुआ पाना चाहते हैं अनुकूलता तो कैसे सुख हो सकता है फिर तो दुख होगा क्योंकि कभी इस सृष्टि किसी के अनुकूल नहीं हुई बड़े बड़े महापुरुषों को भी इस सृष्टि ने रुलाया है रुला दिया है ऐसा क्लेश दिया इस संसार ने कि की महात्मा जब लोहित प्रभु की तरफ भागे हैं कि अरे संसार बड़ा दूर संसार के कल्याण के लिए आए फिर भी संसार ने उन पर प्रहार किए उनको मारा उनको समाज में नीचा दिखाने अरे और कहा तक देखो श्री वो कौन प्रभु है जिनके हाथों में पील ग हाँ ईसा मसीदियों को देखो क्रूस पे टांग कितना निर्दयी संसार ऐसे महापुरुष को क्रूस में टांग दिया गया कितना कितना कष्ट देता है संसार एक चाह हरि मिलन की लिए रहे मित्र हरि प्रसन्न भय सुख बढ़े चाह भये अति दुख एक केवल बात ले लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है चाहे सुख मिले चाहे दुख चाहे मान मिले चाहे अपमान मुझे सिर्फ ठाकुर जी को प्राप्त करना है मुझे प्रियालाल की सेवा में जाना है अलग अलग जिस भाव वाला है मुझे प्रियालाल की सेवा में जाना है और इन संतों से इन गुरुजनों से वो सेवा प्राप्त होती है श्री जी की चाहे मारे चाहे अपमान करे चाहे हमें प्यार करे चाहे तिरस्कार करे चाहे धर्म बने चाहे अधर्म बने मुझे प्रियालाल चाहिए बस जानो उसको मिल गए जिसकी ऐसी हृदय में निष्ठा आ गई उसे प्रियालाल मिल गए परोपकारी प्रगट है, है जगानी हरिदस उपदेशन लगे अजर अमर सुखदान ये संतजनों का स्वभाव होता है परोपकार ये परोपकारी संतजन उपदेश करते कल कर हम एक भगत जी समझा रहे थे कि महाराज जी का जी बोले लोगों की आप पे दृष्टि हो रही है तो हमका बहुत बड़ी कृपा है जहाँ पर कृपा राम की हो की सब की पर कृपा करे सबको जिसके ऊपर प्रभु की कृपा सबकी कृपा जिसपे लालली जी की दृष्टि उसे बोले ऐसा नहीं दोष दृष्टि हमका कैसी दोष दृष्टि हो रही बोले आपने राधाष्टमी को सब किया ना बस अब लोगों के आ रहा है पास बहुत पैसा आ रहा है बहुत ऐसा कहने दो लोगों देखो अपने क्या है जैसे किसी ने किसी भक्तों से बीस पचास हजार पच्चीस हजार एकत्रित किए उनको सुख मिला संतों की सेवा में गया संतों को सुख मिला हमको सुख मिला दर्शन का अब वो जले जिनको जल रहा है अब तीसरे से क्या देखो कितना सुख मिला जिन गृहस्थों ने दिया उनको सुख मिला उनका धर्म बना क्यों अपने बच्चे का बर्थडे होता है तो कितने उत्साह से मनाते हो हमारी स्वामी का जन्मदिन है चार लोग मिले उत्साह को हमें मना बंद किया तुम तो अपने बच्चे के बर्थडे बंद कर दो तो हम जाले यह उत्सव मनाओ अपने घरों के उत्सव तो बड़े जोर से मनाओगे जिनके नहीं मनाना चाहिए पता नहीं बर्थडे के दिन ही रादिशा मिला लेकिन हम जिनका बर्थडे मनाते हैं इनका तो सदैव मनता रहा मनता रहेगा और मनता है ऐसा ये संसार की सलाह है संतों को पता नहीं कि लोग देने लिखते हैं है? कहते हैं कि आप जो ऐसा सब कर रहे हैं ना बड़ा गलत है उनका कैसे गलत मुझे दूसरों से लेके दूसरों को देते के बताओ क्या बुद्धि बनी अरे उसका कल्याण हुआ किसने दिया जिन्होंने लिया वो श्री जी की सेवा में लगाएंगे उनको सुख मिलेगा और हम दोनों को देख के सुखी हो वो भी सुखी वो भी क्या इसलिए कष्ट की बात संतों के भाव को जागने की कोशिश करो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो अगर समझाने की कोशिश करोगे तो जानते हो होने क्या था? कहा आपने ठीक कहा आगे से गलती नहीं करेंगे, करेगी तो आगे से सौ बार गलती करेगी यही गलती तो यही गलती तो सारी गलतियों को मिटाती है पक्का विश्वास है जिसे भगवत प्रेम प्राप्त करना है वो संतों की सेवा सीख ले मानो शिष्य बने अब वो संतों की सेवा में अगर उनकी रुचि नहीं बढ़ रही तो हम कह के डांट के एक तुम्हारे पास कितना रूपये दस हजार रूपये दो अब तो देना पड़ेगा नहीं तो डांत लगे दस हजार उनसे लिया और संतों को दिया तो उस दिन क्या सुना था कि गुरु वही जो विपिन बसावे गुरु वही जो साध सेवावे गुरु वही जो विषय छोड़ावे गुरु वही जो हरी मिलावे चारो बातें हो रही की नहीं हो रही अगर वास करवाया जा रहा है अगर वृंदावन वासी संतों की सेवा करवाई जा रही है अगर वास से संतों की सेवा से तुम्हारा विषय रस छूट रहा विषय नहीं छूट रहा ये रुपया विषय ही तो है छूट रहा है ऐसे क्या होगा हरि मिलेंगे जो संतों की सेवा करता है हरि देख रहे दूर से वो तुम्हें हृदय से लगाने के लिए तैयार है जैसे किसी के माँ को प्रसन्न करना होना तो बेटे को टापी पाओ कोई छोटा से बेटा हो उसके माँ से मत बोलो माँ से बोलो ही मत देखो ही मत और उसे सुंदर बिस्कुट पाओ टापी पाओ प्यार करो वो माँ की करुणा की दृष्टि अपने आप आपके ऊपर हो जाए अरे भाई साहब आप ऐसा कहो अरे पिछले वो आप कहा रहते हो कौन तो पूरा परिचय पूछने लगेगी आपको पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने उनके बेटे से प्यार किया ये संत जन भगवान की बहुत प्रेमी है बहुत प्रेम करते प्रभु इनको कैसे बताया सेवक की सेवा से प्रभु अपनी सेवकाई मानते अपनी सेवा से सेवकाई नहीं मानते सेवक सुख मानव सुखाई सुख, हाँ सुख सेवक सेवकाई और सेवक बै, बैर वैर अधिकारी अगर सेवक की सेवा बन जाए तो वो सुख मानते मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बैर बैर अधिकारी ये सब बातें संसारी जनप्रता ने कहा से गणित लगाते रहते हैं अगर तुम्हारे पास से जबरदस्ती रुपया खींचा जैसे लोग कहते हैं हमारी सुविधा नहीं है हम नहीं देंगे तो कैसे नहीं दो ले दोगे तुम्हारी संदाप बनाएंगे बात ठीक नहीं होगा चलो निकालो अगर नहीं निकालते तो हम लड़ेंगे अलग नहीं तो भाला रखा चलते अब अब इस भाव को नहीं जानोगे तो क्या कहते हैं अब वो बाबा नहीं रहे पहले तो किसी से बात नहीं करते थे अब तो सबको पटाते हैं पटा करके है। लेकिन हम पटा सबको पटा के सबके मालिक को पटाते हैं है है। अच्छा बोलो प्रिया जी कितना सुंदर आनंद है राघा राम का कीर्तन बधाया सब संतोष कितना सुखगरस रहा था और जलने वाले उस समय भी जल रहे थे अब बताओ उनकी जगह कैसे बुझाई जाए जितना रस बरसता है उनको जलन पैदा होती है किसी को नहीं देखना अपने मार्ग को तो देखो बस अपने मार्ग को तो देखोगे दे तो आगे बढ़ जाओगे हरी जस उपजे सन लगे अगर अमर सुख धानी तन क मन के बचन कह कीजे जय पर उपकार अगे संसारी लोग हैं शरीर तो दे नहीं सकते क्योंकि उनको ड्यूटी करनी है मन दे नहीं सकते क्योंकि विषयों में फंसा है और धन दे नहीं सकते क्योंकि इसमें पूर्ण आ सकती है इसीलिए कह रहे हैं कि चलो तन्न सही तो मन न सही तो कम से कम धन लगाओगे सबको तो के सिवाओं में कुछ न कुछ तो एक अंग लगेगा ही सबको पूर्ण कर कोई न कोई एक लगेगा ही ये सकल झूठ पर पंच तजी हरी भजी लाहो लेहू ऐसो समोन न बहुरी है पाई दुर्लभ देहू बोले सारा संसार प्रपंच में अरिंद मात्रो कहते जैसी तरुच प्रपंच मंच सब इस व्याल को खायो खाओ जी जान श्याम श्यामा पर कमल संगीत से इसीलिए प्रभुदान पाथि के सखे सखे वो भवसी की मर्थम व्यर्थ जल पीत वृंदावन गुणा ने स्वरूप श्रृणु प्रतिश गाय सखे व्यर्थ में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो वृंदावन का गुण गाओ वृंदावन की महिमा का गान करो और लोगों को वृंदावन की महिमा का उपदेश करो देखो हमें बहुत समझाने वाले आते हैं बहुत आते हैं आप अगर हमारे पास चौबीस घंटा रहे तो दिखाएं आपको कितने गुरु आते हैं बहुत एक आए और उनको समझाना प्रारंभ किया कि संत को उपदेश नहीं करना चाहिए ठीक है तो हमने कहा कि क्यों नहीं चाहिए गुल चुका भजन करना चाहिए उपदेश थोड़ी करना चाहिए, चाहिए। भजन से एक लाभ समझना लेकिन हिम्मत होनी चाहिए और प्रियालाल की लीला का गायन करने से सौ परसेंट लाभ सौ परसेंट लाभ अगर आप कीर्तन कर आप माला उठा के देखो मन कहा है और कीर्तन करके देखो आप प्रियालाल का जस श्रम कथन पूरा का पूरा मन उसमें लग जाता है अच्छा एक बात और है जब संसारी कंपनियां अपने एजेंट को विशेष लाभ देते हैं बोले वो बीमा बीमा कौन बोले आप दस आदमी लाओ बीमा वाले आपको इतने रूपये ऐसे हमारी कंपनी में दस जीवों को लाओ किस तरह लीला रस दस जीवों को राधा नाम सुनाया दस जीवों को जबरदस्ती खुसला बहला के जैसे बना जैसे कंट्री मार के तीन माला जपला दस वाला जपला जानते हो क्यों क्योंकि हम एजेंट है उधर के हमें तो उधर लाभ मिलता है चाहते तो चलते ज्यादा जय जय श्याम जय जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम